ब्रह्मसूत्र शंकरभाष्य हिंदी अनुवाद अध्याय दूसरा पाद पहला अधिकरण चौथा शिष्टा शिष्टा परिग्रहाधिकरणम् सूत्र एतेन अपि शिष्टा परिग्रहः अपि व्याख्यातः अभी व्याख्या सूत्रा एकशिष्टों से किसी अंश में गृहित प्रधान कारणवाद के निराकरण से शिष्टापरिग्रह अ शिष्टों से किसी भी अंश में कारणवाद भी निराकृत अपरिगृहित सम... समझने चाहिए। वैदिक दर्शन से निकटवर्ती होने अनेक प्रबल तर्कों से युक्त होने और वेद के अनुसारी कुछ शिष्टों द्वारा किसी एक अंश से परिग्रहित होने के कारण प्रधान कारणवाद का आश्रय कर जो तर्क निमित्त आक्षेप वेदांत वाक्यो पर किया गया था उसका तो परिहार किया गया है अब अणुआदिवाद का आश्रय कर कुछ मंदवती वेदांत वाक्यो पर पुनः तर्क निमित्त आक्षेप की आशंका करते हैं अतः प्रधानमल्ल निबरण न्याय से अधिदेश करते हैं जिनका अच्छी तरह ग्रहण किया जाए वे परिग्रह कहलाते हैं जो परिग्रह नहीं है वे अपरिग्रह कहे जाते हैं जिनका शिष्ट शिष्टों से परिग्रहण नहीं होता वे शिष्टा परिग्रह है शिष्ट मनु व्यास आदि ने किसी एक अंश में भी जो अणु आदि कारणवाद स्वीकृत नहीं किए हैं, वे कारणवाद भी इस प्रकृत प्रधान कारणवाद के निराकरण कारण से प्रतिशिध रूप से व्याख्यात निराकृत समझने चाहिए निराकरण का कारण समान होने से यहाँ वेदांत समन्वय पर कुछ भी आशंकित आशंकितव्य नहीं है यहाँ वैशेषिक आदि मत में भी परम गंभीर जगत कारण का तर्कागम्य तर्कप्रतिष्ठित अन्यथा दूसरी रीति से अनुमान करने पर भी मोक्षाभाव और आगम विरोध इस प्रकार का निराकरण कारण समान है अधिकरण पाचवा, भोक्त प्रत्यधिकरण सूत्र तेरहवा भोक्रा पेर विभाग चेतोकवत भोक्तरापत्ते अद्वितीय ब्रह्म यदि जगत का उपादान हो तो सब पदार्थ ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण भोग्य पदार्थ भोक्ता हो जाएंगे इससे अविभाग प्रत्यक्ष सिद्ध भोक्ता भोग्य आदि विभाग ही न रहेगा चेत ऐसा यदि कहो तो लोकवत जैसे व्यवहार में घट आदि कार्य यद्यपि मृत्यु का अभिन्न है तो भी परस्पर भिन्न है पर भोग पर तर्क से बल से ही आक्षेप किया जाता है यद्यपि श्रुति अपने विषय में प्रमाण है तो भी अन्य प्रमाण से विषय का बाद होने पर उसका अन्य विषय गौण विषय होना युक्त है जैसे मंत्र और अर्थवाद अन्य विषय होते हैं तर्क स विषय से अन्यत्र अप्रतिष्ठित होता है जैसे धर्म और अधर्म में यदि ऐसा हो तो इससे क्या इससे यह अयुक्त है कि अन्य प्रमाण से प्रसिद्ध अर्थ का श्रुति से बाध हो पुनः यह कैसे कहते हो कि अन्य प्रमाण से प्रसिद्ध अर्थ का श्रुति से बाध किया जाता है इस विषय पर कहते हैं लोक में यह भोक्तृ भोग्य विभाग प्रसिद्ध है भोक्ता चेतन जीवात्मा है और भोग्य शब्द आदि विषय है जैसे देवदत्त भोक्ता है और ओदन भात भोज है यदि भोक्ता भोग्य भाव को प्राप्त हो और भोग्य भोक्तृभाव को प्राप्त हो तो उस विभाग का अभाव प्रसाद होगा इन दोनों परम कारण ब्रह्म से अनन्यत्व होने के कारण परस्पर में अभेद हो जाएगा इस लोक प्रसिद्ध विभाग का श्रुति से बाध होना युक्त नहीं है जैसे वर्तमान में भोक्तृभोग्य विभाग प्रत्यक्ष सिद्ध है वैसे भूत और भविष्य में भी उसकी कल्पना करनी चाहिए इसलिए इस प्रसिद्ध भोक्त विभाग के अभाव का प्रसंग होने से यह ब्रह्म कारणत्व निश्चय अयुक्त है सिद्धांति ऐसी यदि कोई शंका करे तो उसके प्रति ऐसा कहना चाहिए लोक के समान विभाग होगा हमारे पक्ष में भी यह विभाग उत्पन्न होता ही है क्योंकि लोक में ऐसा देखने में आता है जैसे कि उदक रूप समुद्र से फेन बीची बड़ी तरंग तरंग और बुलबुलें आदि उसके विकार अनन्य होने पर भी उनका परस्पर विभाग और परस्पर संश्लेष आदि रूपे व्यवहार भा उपलब्ध होता है और उदक रूप समुद्र से अनन्य होने पर भी उसके विकार फेन तरंग आदि की अन्योन्यात्मकता नहीं होती और उनके अन्योन्यात्मकता न होने पर भी वे समुद्र रूप से अन्य नहीं होते वैसे यहाँ भी भोक्ता और भोग्य की अन्योनाभावोत्पत्ति नहीं होगी और न उनका पर ब्रह्म से भेद होगा यद्यपि भोक्ता ब्रह्म का विकार नहीं है क्योंकि तत्सृष्टवा उसकी रचना कर उसमें ही अनुप्रवेश किया इस प्रकार कार्य में अनुप्रवेश द्वारा अविकृत सृष्टा में ही भोक्तृत्व का श्रवण है तो भी घट आदि उपाधि निमित्त आकांक्ष से समान कार्य में अनुप्रविष्ट का उपाधिकृत विभाग है इससे ऐसा कहा गया है कि परम कारण ब्रह्म से अनन्या होने पर भी भोक्तृभ्य भोक्त रूप विभाग समुद्र तरंग न्याय से उपन्न उप, होता है अधिकरण आरंभाधिकरण सूत्र 14 से 20 सूत्र चौदहवा तदनन्य णश्य तदन्यम आरंभशब्दादिभ्य सूत्रार तदनन्य कार्य का जगत की कारण ब्रह्म से अन्यता है आरंभशब्दादिभ्य क्योंकि वाचारंभम विकारो एकत्मिद्रह्म वेद इत्यादि श्रुति वक्यों से ऐसा ही अवगत होता है यह यह व्यावहारिक विभाग विभाग इस सूत्रभाग से उसका परिहार कहा गया परंतु यह विभाग परमार्थता नहीं है जिससे वे कार्य कारण अनन्य अवगत होते हैं आकाश आदि बहुत विस्तृत जगत कार्य है और पर कारण है उस कारण से कार्य के पृथकत्व का अभाव ही वास्तव में कारण के साथ कार्य का अनन्यत्व अवगत होता है किससे, इससे की की आरंभण शब्द गए हैं। एक विज्ञान विज्ञान से सर्व के दृष्टांत अपेक्षा में, यथा सोम्य हे श्वेत केतु जैसे एक मृतिका पिंड सब मृत्ति के विकार जात हो जाते हैं कि विकार केवल वाणी के, के आश्रयभूत नाम मात्र है सत्य तो केवल मृत्ति ही है इस प्रकार आरंभ शब्द कहा गया है अभिप्राय यह है कि वास्तु में मृत्कार रूप ज्ञात एक मृत्पिंड मृत्तिकाय घट सिकोरा डोल आदि सभी पदार्थ मृत्म रूप विशेष से विज्ञात होते हैं क्योंकि वाचारंभण विकार केवल नाममात्र है घट सिकोरा और डोल आदि विकार केवल वाणी के, के हैं, ऐसे कहे जाते हैं वस्तु वृत्ति से तो विकार कुछ भी नहीं है नाममात्र यह सब अनुत मिथ्या है केवल मृत् सत्य है यह ब्रह्म में दुष्टान्त कहा गया है यहां शब्द से दृष्टांतिक में भी कारण ब्रह्म से कार्य समूह भिन्न नहीं है ऐसा कहकर तेज जल और अन्न का कार्य के कार्यो को तेज जल और अन्न से भेदा भाव अपने अग्नित्वम इस प्रकार अग्नि से अग्नित्व निवृत्त हो गया क्योंकि अग्नि रूप विकारवाणी से कहने के लिए नाम मात्र है केवल तीन रूप है इतना ही सत्य है इत्यादि से कहती है आरम्भ शब्द इसमें पठित आदि शब्द से एकद्दात्म यह सब एक रूप ही है वह सत्य है वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु, के तू है इदम सर्व यह जो कुछ भी है वह सब आत्मा है ब्रह्म वेदम सर्व यह सब ब्रह्म है ब्रह्म आत्म वेदम सर्व आत्मा यह सब है नेह नाना स्थिति इस ब्रह्म में नाना कुछ भी नहीं है इत्यादि आत्मयक प्रतिपादन परक वाक्य समुदाय भी उदाहरण रूप से ग्रहण करना चाहिए नहीं तो एक विज्ञान से सर्व विज्ञान संपन्न नहीं होगा इसलिए जैसे घटाकाश करकाकाश आदि महदाकाश से अनन्या है और जैसे मृगतृष्णा जल आदि उषर आदि से अनन्य है क्योंकि दृष्ट नष्ट स्वरूप वाले हैं अर्थात उनका स्वरूप दृष्टिगोचर होकर नष्ट हो जाता है अर्थात अधिष्ठान ज्ञान से बाधित हो जाता है और वह स्वरूप रहित है वैसे ही भोक्तृभोग्य आदि प्रपंच समूह ब्रह्म से भिन्न नहीं है ऐसा समझना चाहिए परंतु ब्रह्म तो अनेकात्मक है जैसे वृक्ष अनेक शाखा युक्त है वैसे ब्रह्म भी अनेक शक्ति प्रवृत्ति युक्त है इसलिए एकत्व और नानत्व दोनों सत्य ही है जैसे वृक्ष इस रूप से एक है और शाखा रूप से नाना है जैसे समुद्र इस रूप से एक है और फेन आदि रूप से नाना है और का इस रूप से एक है और घट शराब आदि रूप से नाना है वैसे ही ब्रह्म भी कारण रूप से एक है और भोग त्रुभोग्य आदि प्रपंच रूप से अनेक है दो में से एकत्व अंश के ज्ञान से मोक्ष व्यवहार सिद्ध होगा और नानात्व तो अवश्य के ज्ञान से कर्मकांड के आश्रित लौकिक और वैदिक व्यवहार सिद्ध होंगे इसी प्रकार मृत्य का आदि दृष्टान्त भी अनुरूप होंगे परंतु ऐसा नहीं है क्योंकि मृत्य मृत्यु के तेव सत्यम केवल मृत्य का ही सत्य है इस प्रकार दृष्टांत में प्रकृति मात्र सत्यत्व का निश्चय किया गया है और वाचारम्भ शब्द से विकार समुदाय में अनुतव का अभिधान किया गया है दाष्टान्तिक में भी एतदाम एकदम सर्व यह सब एकद्रूप है वह सत्य है एक परम कारण में सत्यत्व का अवधारण किया गया है और स्व आत्मा है श्वेतकेतु वह आत्मा है वह तू है इस प्रकार जीवात्मा को ब्रह्म भाव का उपदेश है जीवात्मा को यह स्वयं प्रसिद्ध ब्रह्मात्मत्व का उपदेश किया जाता है अन्य यत्न साध ब्रमात्मत्व का इसलिए जैसे रज्जु आदि बुद्धि कल्पित सर्व आदि बुद्धि की बाधक होती है वैसे यह शास्त्रीय अवगम्यमान शास्त्रीयत्व आविद्यक जीवात्मत्व का बाधक होता है जीवात्मत्व बाधित होने पर उसके आश्रित समस्त आविद्यक लौकिक वैदिक व्यवहार जिनकी सिद्धि के लिए ब्रह्म में एकत्व से भिन्न नानात्वांश की कल्पना करनी पड़े बाधित हो जाते हैं और ये ज्ञानवस्था में इस विद्वान के लिए सब आत्मा ही हो गया है उस अवस्था में किस साधन से किसे देखे इत्यादि ब्रह्मशी के प्रति श्रुतिक्रिया कारक और फल रूप समस्त व्यवहार का अभाव दिखलाती है यह कथन कथन युक्त नहीं है कि यह व्यवहार का अभाव किसी अवस्था विशेष मोक्ष के अधीन कहा गया है क्योंकि तत्व इस प्रकार जीव का ब्रह्मात्मा भाव किसी अवस्था विशेष के अधीन नहीं कहा गया है किंच चोर के दृष्टांत से मिथ्या वस्तु के आग्रह करने वाले का बंधन और सत्याभिस का मोक्ष दिखलाती हुई श्रुति केवल एकत्व ही एक परमार्थिक और नानात्व को मिथ्या ज्ञान से कल्पित दिखलाती है यदि भेद और अभेद दोनों सत्य हो तो भेद व्यवहार करने वाला पुरुष अनुताभिस है यह कैसे कहा जा सकेगा मृत्यु हो स जो इस अद्वितीय ब्रह्म में नाना सा देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इस प्रकार श्रुति भेद दृष्टि का अपवाद करती हुई यही अभेद दिखला दी है और इस भेद और अभेदवाद दर्शन में ज्ञान से मोक्ष भी उपपन्न नहीं होगा क्योंकि इसके मत में सम्यक ज्ञान से निवारण योग्य किसी मिथ्या ज्ञान को संसार के कारण रूप से नहीं माना गया है कारण की दोनों सत्य होने से यह कैसे कहा जा सकता है कि एकत्व ज्ञान से नाना नानात्व ज्ञान निवृत्त होता है परंतु केवल एकत्व के एक ही स्वीकार करने पर तो नानत्व के अभाव से प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण निर्विशेष होने से बाधित हो जाएंगे जैसे स्थाणु आदि में पुरुष आदि के ज्ञान बाधित हो जाते हैं इसी प्रकार भेद की अपेक्षा रखने के कारण विधि प्रतिषेध शास्त्र भी भेद के अभाव में बाधित हो जाएंगे गुरु शिष्य आदि भेद की अपेक्षा रखने के कारण मोक्षशास्त्र भी उसके अभाव में बाधित हो जाएगा और मिथ्या मोक्ष शास्त्र के प्रतिपादित आत्मैकत्व सत्य कैसे हो जाएगा इस विषय पर कहते हैं यह दोष नहीं है क्योंकि जैसे जागने के पूर्व सब स्वप्न व्यवहार सत्य प्रतीत होते हैं बस इसी प्रकार ज्ञान के पूर्व सब व्यवहार भी सत्य हो सकते हैं जब तक सत्य आत्मैकत्व प्रतिपत्ति नहीं होती तब तक प्रमाण प्रमेय और फलरूप विकारों में किसी को भी मिथ्यात्व बुद्धि नहीं होती स्वाभाविक ब्रमात्म और, और वैदिक सब व्यवहार उपन्न होते हैं जैसे स्वप्न में भिन्न भिन्न अनेक प्रकार के पदार्थों को देखने वाले साधारण सुप्त पुरुष को जागनी से पूर्व प्रत्यक्ष रूप से माना हुआ निश्चित ही विज्ञान होता है उस समय उसको क्षा भाष के अभिप्राय से ज्ञान नहीं होता वैसे प्रकृति में भी समझना चाहिए परंतु असत्य वेदांत वाक्य से सत्य ब्रमात्मत्व ज्ञान कैसे उपन्न होगा क्योंकि रज्जु में कल्पित सर्प से डसा हुआ नहीं मरता और मृग तृष्णा से जल से पान और स्नान आदि प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होते यह दोष नहीं है क्योंकि विष आदि शंका के कारण मरण आदि कार्य उपलब्ध होते हैं और स्वप्नावस्था स्थित पुरुष में सर्प से डास्तान आदि कार्य देखने में स्थित तो पुरुष को, को सर्प का डसना जल स्नान आदि कार्य असत्य है तो भी उनका ज्ञान रूप फल सत्य ही है क्योंकि जागृत पुरुष का भी वह ज्ञान बाधित नहीं होता स्वप्न से उठा हुआ पुरुष स्वप्न दृष्ट सर्पद उदक स्नान आदि कार्य है ऐसा मानता हुआ उसका भी है ऐसा कोई भी नहीं मानता उससे उसी प्रकार यदा कर्मसु जब काम्य कर्म को करता हुआ पुरुष स्वप्न में सुंदर स्त्री को देखे तो उस स्वप्न दर्शन के होने पर उस कर्म में समृद्धि जाने यह श्रुति असत्य स्वप्न दर्शन से सत्य समृद्धि का ज्ञान दिखलाती है इस प्रकार उत्पन्न हुए कुछ अरिष्टो अनिष्ट सूचक का प्रत्यक्ष दर, प्रत्यक्ष दर्शन होने पर न चिरमेव चिरकाल तक नहीं जिएगा, ऐसा समझो ऐसा कहकर यह स्वप्न जो कोई स्वप्न में काले दांत वाले काले पुरुष को देखे तो वह उसको मारता है इत्यादि से उस उस असत्य स्वप्न दर्शन से ही सत्यमरण सूचित होता है ऐसा श्रुति दिखलाती है यह लोक में में प्रसिद्ध है कि में कुशल पुरुषों को इस, इस क्षरों का ज्ञान होता देखा जाता है और आत्मयक प्रतिपादक यह अंतिम प्रमाण है इसके अंतर अन्य कुछ भी आकांक्ष नहीं है जैसे लोक में व्यज ऐसा कहने पर किस फल के लिए किस साधन से और किस प्रकार ऐसी आकांक्षा होती है वैसे तत्वसी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा कहने जान लेने पर कुछ अन्य आकांक्षा नहीं है क्योंकि वह सर्वात्मकत्व विषय ज्ञान है अन्य अवशिष्ट पदार्थ हो तो उसकी आकांक्षा हो परंतु आत्मकत्व से भिन्न अवशेष रहा कुछ अन्य पदार्थ नहीं है जिसकी आकांक्षा हो यह अवगति ज्ञान उत्पन्न नहीं होती ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि श्रद्धा पिता के उपदेश से श्वेतकूचे उस आत्मतत्व को यथार्थ रूप से जाना इत्यादि श्रुतियाँ है और अवगति के साधन श्रवण आदि और वेदाध्ययन आदि का विधान है और यह अवगति निष्प्रयोजन अथवा भ्रांति है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि अविद्या के निवृत्ति रूप फल देखने में आता है तथा अन्य बाधक ज्ञान भी नहीं है यह हम कह चुके हैं कि आत्मिक्व ज्ञान के पूर्व लौकिक और वैदिक सत्य एवं अनुत सब व्यवहार अवबाधित रहते हैं इसलिए सर्वोत्कृष्ट अंतिम प्रमाण से आत्मयकत्व प्रतिपादित होने पर पूर्व के भोक्तृभोग्यात्मक समस्त भेद व्यवहार बाधित होने से अनेकात्म ब्रह्म की कल्पना का अवकाश ही नहीं है परंतु मृदादि दुष्टांत दिए है इससे ऐसा होता है कि शास्त्र को परिणामी ब्रह्म अभिमत है क्योंकि लोक में मृत्यु का आदि पदार्थ परिणामी निश्चित होते हैं सिद्धांति नहीं नहीं ऐसा कहते हैं सवा एष वही यह महान अजन्मा आत्मा अजर अमर अमृत एवं अभय ब्रह्म है स एष वह यह नहीं यह नहीं इस प्रकार अन्य के निषेध द्वारा मधुकांड में आत्मा निर्दिष्ट है अस्थूल न स्थूल है न सूक्ष्म है इत्यादि सब विक्रिया प्रतिषेधक क्षुतियों से ब्रह्मकूटस्थ अवगत होता है एक ही ब्रह्म को परिणाम धर्मयुक्त और उससे रहित नहीं माना जा सकता ऐसा यदि कहो कि स्थिति और गति के समान हो तो यह भी युक्त नहीं है क्योंकि कुटस्थ कुटस्थस्य कूटस्थ का ऐसा विशेषण है कुटस्थ ब्रह्म स्थिति और गति के समान अनेक धर्मों का आश्रय नहीं हो सकता और ऐसा हम कह चुके हैं कि जन्म आदि सब विक्रियों के प्रतिषेध से ब्रह्म कुटस्थ और नित्य है जैसे ब्रह्म का आत्मकत्व ज्ञान मोक्ष का साधन है वैसे ब्रह्म का जगत रूप से परिणामित्व दर्शन स्वतंत्र ही किसी भी फल के लिए अभिप्रेत नहीं है क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है सऐश ने ऐसा उपक्रम कर अभयम वही याज्ञवल हे जनक तुम अभय ब्रह्म को प्राप्त हुए हो इस प्रकार का शास्त्र घुटस्थ ब्रह्म विज्ञान से ही मोक्षरूप फल दिखलाता है वहाँ यह सिद्ध होता है ब्रह्म प्र प्रकरण में सर्वधर्म विशेष रहित ब्रह्म ज्ञान से ही फल सिद्धि होने पर उस प्रकरण में ब्रह्म का जो अफल जगत रूप से परिणामित्व आदिश्रित है उसका ब्रह्मदर्शन के उपाय रूप से ही विनियोग होता है जैसे फलयुक्त कर्म की सन्निधि में अफल उसका अंग होता है परंतु स्वतंत्र रूप से फल देने के लिए उसकी कल्पना नहीं की जाती परिणाम तत्व के परिणाम है क्योंकि तो नित्य है ऐसा यदि कहो कि वादी के मत में एकत्व एक तो होने से इशिता और के अभाव होने पर ईश्वर जगत का कारण है इस प्रतिज्ञा से विरोध होगा सो यह विरोध नहीं है क्योंकि सर्वज्ञत्व को अविद्यात्मक नाम बीज को अभिव्यक्त करने की अपेक्षा है तस्माद उस आ, आत्मा आकाश उत्पन्न हुआ इत्यादि वाक्य से नित्य शुद्ध बुद्ध ईश्वर से जगत के जन्म स्थिति और प्रलय होते हैं और प्रधान से अथवा अन्य से नहीं यही अर्थ जन्माद्य से यथ इस सूत्र में प्रतिज्ञात है वह प्रतिज्ञा वैसी ही है यहाँ आत्मयक प्रतिपादक श्रोतियों में उससे कुछ विरुद्ध अर्थ नहीं कहा जाता आत्मा अत्यंत एक और अद्वितीय है ऐसा प्रतिपादन करने वाले तुमसे यह प्रतिज्ञा विरोध क्यों नहीं कहा जाता सुनो जैसे नहीं कहा जाता ईश्वर के मानो आत्मभूत विद्या से कल्पित सत्य से विलक्षण विलक्षणनीय एवं संसार प्रपंच के बीजभूत नाम और रूप सर्वज्ञ ईश्वर की माया शक्ति और प्रकृति रूप से श्रुति और स्मृति में कहे जाते हैं इन दोनों से सर्वज्ञ ईश्वर भिन्न है क्योंकि आकाश वही आकाश नाम से प्रसिद्ध आत्मा नाम और रूप का व्या करता है अभिव्यक्त करने वाला है वे दोनों वह ब्रह्म है है, यह श्रुति नाम नाम रूपे मैं नाम और रूप को अभिव्यक्त करू सर्वाणी धीरो परमेश्वर सब रूपों को उत्पन्न कर उन सब के नाम रख कर उनमें प्रविष्ट होकर वदनादि व्यवहार करता हुआ स्थित है एकम बीजम एक बीज को जो अनेक रूप कर देता है इत्यादि है जैसे घट करता है, है वह ईश्वर अविद्या से उपस्थापित नाम रूपकृत शरीरेंद्रिय संघात के अनुरोधी घटाकाश स्थानीय स्वात्मभूत जीवाख्य विज्ञानात्माओं के ऊपर व्यवहार विषय में शासन करता है इस प्रकार विद्यारूप उपाधि के परिचय की अपेक्षा ईश्वर में ईश्वरत्व सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व है परमार्थ तो विद्या से निरस्त समस्त उपाधि स्वरूप आत्मा में सर्वज्ञत्व आदि व्यवहार उपबंधन नहीं होते और इस प्रकार युमार जहाँ कुछ और नहीं देखता कुछ और नहीं सुनता और नहीं जानता वह भूमा है और यहाँ इस आत्मविद के लिए सब आत्मा ही हो गया वहाँ किस कर्ण से किसे देके इत्यादि से कहा है एवं परमार्थ अवस्था में सब वेदांत सब व्यवहार का अभाव कहते हैं इसी प्रकार भगवदगीता में भी न कर्तृत्व परमेश्वर लोकोप्राणियों के न कर्तृत्व न कार्य और न कर्मफल फल संयोग को रचता है किंतु उसके सकाश से स्वभाव ही प्रवृत्त होता है वह परमेश्वर न किसी के पाप कर्म को और न किसी के पुण्य कर्म की ग्रहण अथवा करता है किंतु अज्ञान से ज्ञान अवृत्त है इससे जीव मोहित होते हैं इस प्रकार परमार्थ अवस्था में ईशित्रित्रु ईित आदि व्यवहार का अभाव दिखलाया गया है और अवस्था में तो श्रुति में भी ईश्वर आदि व्यवहार कहा गया है ऐसा सर्वेश्वर यह सर्वेश्वर है यह सब भूतों का अधिपति और भूतों का पालक है इन लोगों की मर्यादा भंग न हो इस प्रयोजन से वह इनका धारण करने वाला सेतु है इस प्रकार भगवत में भी है ईश्वर हे अर्जुन शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए सब प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय देश में स्थित है सूत्रकार ने भी परमार्थ अभिप्राय से का अभिन्नत्व है ऐसा कहा है। व्यवहार के अभिप्राय से तो लोक के समान कार्य कारण विभाग हो इस प्रकार ब्रह्म को महासमुद्र स्थानीय कहते हैं और कार्य प्रपंच का प्रत्याख्यान किए बिना ही सगुण उपासनाओं में उपयुक्त हो सके इस अभिप्राय से परिणाम प्रक्रिया का आश्रय करते हैं सूत्र भावे भावे सूत्रार्थ और भावे कारण के होने पर ही उपलब्ध है कार्य के उपलब्धि होती है इससे सिद्ध होता है कि कार्य कारण से अनन्य है भाषा इस हेतु से भी कारण से कार्य अनन्य है क्योंकि कारण के अस्तित्व में ही कार्य उपलब्ध होता है कारण के अभाव होने पर नहीं जैसे मृतिका के रहने पर घट उपलब्ध होता है और तंतुओं के रहने पर पट उपलब्ध होता है अन्य के रहने पर अन्य के उपलब्धि नियम से नहीं, नहीं देखी जाती अश्व से अन्य होकर गौ के होने पर उपलब्ध नहीं होता कुलाल के होने पर ही घट उपलब्ध नहीं होता क्योंकि कार्य कारण भाव दो होने, होने पर भी दोनों कुलाल और घट परस्पर भिन्न है परंतु अन्य के अस्तित्व तो में भी अन्य की उपलब्धि नियम से देखी जाती है जैसे अग्नि के रहने पर धूम की देखी जाती है। इस में कहते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि अग्नि के बुझा देने पर भी गोपाल घुटिका आदि में धारण किया हुआ धूम देखने में आता है यदि धूम को किस अवस्था विशेष विशेषण से विशेषित करे कि इस प्रकार का धूम अग्नि के अभाव में नहीं होता तो ऐसा निवेश करने पर भी कोई दोष नहीं है क्योंकि कार्यकारण की सत्ता से अनुरक्त बुद्धि को हम कार्यकारण के अनन्यत्व में हेतु कहते हैं ऐसी बुद्धि अग्नि और धूम में नहीं है अथवा भावच्चोपलब्धि है ऐसा सूत्र है केवल शब्द श्रुति से ही कार्यकारण का अनन्यत्व नहीं है किंतु प्रत्यो प्रत्यक्षोपलब्धि भाव से भी उनका अनन्यत्व है ऐसा अर्थ है कार्यकारण के अनन्यत्व में प्रत्यक्षि है जैसे कि तंतु के विशेष रचनात्मक पट में तंतु से भिन्न पट नामक कार्य उपलब्ध ही नहीं होता केवल आता वाले ताना बाना तंतु ही प्रत्यक्ष उपलब्ध होते हैं उसी प्रकार अवयवी तंतुओं में अनेक अवयव रूप अंश उन अंशों में उनके अवयव उपलब्ध होते हैं इस प्रत्यक्ष उपलब्धि से लोहित शुक्ल और कृष्ण ये तीन रूप है तन, तदनंतर केवल वायोर आकाश मात्र है ऐसा अनुमान करना चाहिए उसके अद्वितीय पर ही शेष रह जाता है उसमें ही सब प्रमाणों का पर्यावसान हमने कह दिया है सूत्र 16 सोलवा सत्तावर सत्वाच अवरस्य सूत्रार्थ अवरस्य कार्य की सत्वाच आत्मा वा वम इत्यादि श्रुतियों से प्रतीत होता है कि उत्पत्ति के पूर्व सत्ता सत्ता है, है इससे सिद्ध होता है कि कार्य की सत्ता कारण से नहीं है भाष्यर्थ और इस हेतु से भी कारण से कार्य अन्य है क्योंकि अर्वाचीन कार्य की उत्पत्ति से पूर्व कारण रूप से ही कारण में सत्ता सुनी जाती है सदैव हे सौम्य उत्पत्ति के पूर्व यह जगत सद्रूप ही था और इदम् उत्पत्ति के पूर्व यह जगत केवल आत्मरूप ही था इत्यादि स्वरूप से, से का जिसमें जिस नहीं होता वह उचसे उत्पन्न नहीं होता जैसे बालू से तैल उत्पन्न नहीं होता इससे ऐसा अवगत होता है कि उत्पत्ति के पूर्व अन्य होने से उत्पन्न हुआ कार्य भी कारण से अनन्या है जैसे कारण ब्रह्म तीनों काल में सत्ता से व्यभिचरित नहीं होता वैसे कार्य जगत भी तीनों काल से सत्ता से व्यभिचरित नहीं होता इस प्रकार सत्ता तो एक ही है इससे भी कार्य कारण से, से अन्य है सूत्र सत्रह असद्यपदेशानेत चेन्न धर्मांतरण वाक्यशेषा न इति नेत न धर्मांतरे वाक्यशेषात सूत्रार्थ असद्यपदेशा असद इदम अग्र आसीत इत्यादि श्रुति से प्रतिपात है कि उत्पत्ति के पूर्व यह दृश्यमान जगत असत ही था न इसलिए कार्यकारण से सत्ता वाला नहीं है इति न यह युक्त नहीं है क्योंकि धर्मांतरेणा यह कथन अव्याकृत रूप अन्य धर्म से है वाक्यशेषा कारण की तत्सत आसीत इत्यादि वाक्यशेष है अतः कार्य की सत्ता कारण से पृथक नहीं है भाष्यर्थ परंतु कहीं कही कहीदेव उत्पत्ति के पूर्व यह जगत असत ही था और असदवा आरंभ के पहले यह जगत असत था इस प्रकार श्रुति उत्पत्ति के पूर्व कार्य में असत्व का भी विपदेश करती है इससे ऐसा यदि कहो कि असत के विपदेश से उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता नहीं है तो हम कहते हैं कि ऐसा नहीं क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व कार्य विषय जो असद व्यपदेश है वह अत्यंत असत के अभिप्राय से नहीं है किंतु व्याकृत नाम रूप धर्म से अव्याकृत नाम धर्म रूप धर्म अन्य है उस भिन्न धर्म के उत्पत्ति के पूर्व कारण रूप से अनन्या होते हुए कार्य का ही यह असत व्यपदेश है अर्थात अवस्था भेद से सत्कार्य असत शब्द से व्यपदिष्ट है यह कैसे अवगत होगा वाक्यशेष से उपक्रम में जो संदिग्ध वाक्य हो उसका वाक्यशेष से निश्चय किया जाता है जैसे यहाँ असदे वेदमग्र आसित इस उपक्रम में जो असत शब्द से निर्दिष्ट है उसका ही पुनः शब्द से परामर्श कर तत्सदासी वह सत था इस प्रकार उसको सत इस विशेषण से विशेषित किया है असत का पूर्वोत्तर काल से संबंध न होने से आसीत था इस शब्द की अनुपत्ति होगी असतवा इधम अग्र आसीत इसमें भी तदात्मान उसने स्वयं अपने को रचा इस प्रकार वाक्य शेष में विशेषण होने से यह कार्य अत्यंत असत नहीं है इसलिए उत्पत्ति के पूर्व कार्य का धर्मांतर से अव्याकृत नाम रूप धर्म से यह असत व्यपदेश है यह लोक में प्रसिद्ध है कि नाम रूप से व्याकृत वस्तु सत शब्द के योग्य होती है अतः नाम रूप से व्याकृत व्यक्त होने से पूर्व असत सा था इससे उत्पत्ति के पूर्व सत कार्य में असत शब्द का उपचार गौण प्रयोग किया गया है सूत्र अठारह युक्ते शब्दांतरा च युक्त शब्दांतरा चूत्रार्थ युक्त युक्ति से च और शब्दांतरात सदैव सदैव सौम्य इस अन्य श्रुति से भी सृष्टि के पूर्व कार्य का सद्भाव और कारण से अनन्यत्व प्रतीत होता है अन्यता अवगत होती है प्रथम युक्ति का वर्णन किया जाता है लोक व्यवहार में ऐसा देखा जाता है कि दधि घट और रोचक आभूषण आदि के अभिलाषी से दूध मृतिका और सुवर्ण आदि नियत कारणों का ग्रहण किया जाता है दधी के इच्छक का ग्रहण नहीं करते और घटार्थियों से क्षीर का ग्रहण नहीं होता वह असत्वाद में उपपन्न नहीं होता क्योंकि उत्पत्ति के पूर्व सबका सर्वत्र सत्वाभाव अवशिष्ट होने से दूध से ही दधि क्यों उत्पन्न होता है और मृतिका से क्यों नहीं होता एवं मृत्तिका से ही घट उत्पन्न होता है दूध से क्यों नहीं होता ऐसा यदि कहो कि उत्पत्ति के पूर्व सत्वाभाव समान होने पर भी दूध में ही दही का कुछ अतिशय विशेष है मृतिका में नहीं है एवं मृतिका में ही घटका अतिशय विशेष विशेष है दूध में नहीं है तब तो उत्पत्ति की पूर्वावस्था के अतिशय विशिष्ट होने से असत् सतकार, असत्कार्यवाद की हानि और सत्कार्यवाद की सिद्धि होगी किंच कार्य के नियम से कार्य के नियमन के लिए कल्प्यमान कारण शक्ति कार्य कारण से अन्य अथवा असत होने पर कार्य का नियमन नहीं कर सकेगी क्योंकि उसमें असत्व समान है और अन्यत्व भी समान है इसलिए कारण की आत्मभूत शक्ति है और शक्ति का आत्मभूत कार्य है कार्य कारण में तथा द्रव्य गुणादि में अश्व महिष के समान भेद बुद्धि के अभाव होने से तादात स्वीकार करना चाहिए समवाय की कल्पना करने पर भी समवाय का समवायों के साथ संबंध स्वीकार करने पर तत्त समवाय के लिए भिन्न भिन्न संबंधों की कल्पना करनी पड़ेगी ऐसा करने से अनवस्था प्रसंग हो जाएगा और संबंध न स्वीकार करने पर कार्य कारण तथा किए बिना समय के साथ संबंध हो जाएगा तो संयोग भी संबंध रूप होने से समवाय की अपेक्षा किए बिना ही संबंधियों से संबंध हो जाएगा साधात्मक की प्रती से द्रव्य गुण आदि में समवाय की कल्पना निष्फल है और कार्य अवयवी द्रव्य कारण अवयव द्रव्यों में किस प्रकार रहता है क्या वह समस्त अवयवों में रहता है अथवा प्रत्येक अवयव में यदि समस्त अवयवों में रहेगा तो अवयव की अनुपलब्धि हो जाएगी क्योंकि समस्त अवयवों का इंद्रिया के साथ संकर्ष नहीं हो सकता जैसे कि समस्त आश्रयों में वर्तमान बहुत्व तो का किसी एक आश्रय के ग्रहण से ग्रहण नहीं होता यदि प्रत्येक अवयव में रहता हुआ समस्त अवयवों में रहेगा तो जिन आरंभक अवयवों में अवयवी अवयवच्छेद से रहता है उन आरंभक अवयवों में भिन्न अवयवी के अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी जैसे कि कोश के अवयवों से भिन्न अवयवों से तलवार कोश को प्राप्त करती है ऐसी अवस्था में अनवस्था दोष प्रसक्त होगा क्योंकि तत्त अवयवों में रहने के लिए अन्य अन्य अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी यदि कार्य अवयवी प्रत्येक अवयों में रहेगा तो एक स्थान पर व्यापार होने पर दूसरे स्थान में व्यापार न होगा क्योंकि सुग्न आगरा में रहता हुआ देवदत्त उसी दिन पाटलिपुत्र पटना में नहीं रह सकता यदि युगपत अनेक स्थानों में रहेगा तो सुघ्न और पाटलिपुत्र निवासी देवदत्त और यज्ञदत्त के समान उसमें अनेकत्व का प्रसंग आ जाएगा यदि यह कहो कि गोत आदि के समान प्रत्येक में परिसमाप्ति होने से दोष नहीं है तो यह युक्त नहीं है क्योंकि वैसी प्रतीक अवय में परिसम्त हो तो जैसे गोतित होता है वैसे अवयवी भी प्रत्येक अवय में प्रत्यक्ष गृहित होगा परंतु ऐसा नियम से ग्रहित नहीं होता प्रत्येक अवयव में परिसमाप्त हो तो अवयवी का कार्य साथ कार्य के साथ अधिकार संबंध होने से और उसके एक होने से गौ सिंग से स्तनकार्य और उरु से पीठका कार्य करेगी परंतु ऐसा देखा नहीं जाता उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत हो तो उत्पत्ति कर्त्रो-रहित और निरात्मक और कारणात्मक हो जाएगी उत्पत्ति तो क्रिया है वह गति आदि क्रिया के समान सकर्तृक ही हो सकती है और क्रिया और फिर हो अकर्तृक यह तो विरुद्ध है घट की उच्चमान उत्पत्ति घट घटकर्तृक नहीं है किंतु अन्य कर्तृक कल्पना करनी पड़ेगी उसी प्रकार कपाल आदि की उच्चमान उत्पत्ति भी अन्य कर्तृक ही कल्पना होगी ऐसा होने से घट उत्पन्न होता है ऐसा कहने पर उलाल आदि कारण उत्पन्न होते हैं ऐसा कहा जाएगा परंतु लोक में घट की उत्पत्ति ऐसा कहने से कुलाल आदि की भी उत्पद्यमानता प्रतीत नहीं होती किंतु उनमें उत्पन्नता प्रतीत होती है यदि कहो कि अपने कारण अथवा अपनी सत्ता के साथ संबंध ही कार्य की उत्पत्ति और स्वरूप प्राप्ति है तो यह कहना चाहिए कि जिसने आत्मलाभ ही प्राप्त नहीं किया हो वह कारण के साथ कैसे संबद्ध होगा क्योंकि दो सत्य पदार्थों का ही संबंध संभव है सत और असत अथवा दोनों असत का संबंध संभव संभव नहीं है अभाव के असत तुच्छ होने से उनमें उत्पत्ति के पूर्व ऐसी मर्यादा करना युक्त नहीं है कारण की आदि पदार्थों की की उत्पत्ति के के के पूर्व पूर्व या अरंतर मर्यादा देखी जाती है, अभाव की नहीं। बंध्यापुत्र राजा था इस प्रकार मर्यादा करने से असत तुच्छ बंध्यापुत्र राजा था है होगा इस प्रकार विशेषणों से विशेषित नहीं होता यदि बंध्यापुत्र भी कारक व्यापार के अन्तर होता तो यह भी उपन्न होता कि असत कार्य भी कारक व्यापार के कारक व्यापार के अंतर नहीं, नहीं होगा परंतु ऐसा होने पर उत्पत्ति के पूर्व कार्य सत होने पर तो कारक व्यापार निष्फल हो जाएगा जैसे पूर्व में ही सिद्ध होने से कारण के स्वरूप सिद्ध के लिए कोई व्यापार नहीं करता वैसे ही उत्पत्ति के पूर्व सिद्ध होने से और कारण से अनन्या होने से कार्य के स्वरूप सिद्धि के लिए भी कोई व्यापार नहीं करेगा परंतु व्यापार तो करता है इससे कारक का व्यापार की सार्थकता के लिए उत्पत्ति के पूर्व कार्य का अभाव हम मानते हैं यदि ऐसा कहो तो यह दोष नहीं है क्योंकि कार्य रूप से कारण को व्यवस्थापित करने वालों को कारक व्यापार में प्रयोजनत्व प्रयोजन उपन्न होता है कार्य का आकार भी कारण का आत्मभूत स्वरूप ही है क्योंकि जो कार्य नहीं होता वह उससे हो संकुचित हस्तपाद और प्रसारित हस्तपाद देवदत्त कुछ विशेष रूप से दृश्यमान होने पर भी अन्य वस्तु नहीं हो जाता क्योंकि वही है ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है उसी प्रकार प्रतिदिन पिता आदि अनेक आकृतियों में कुछ विशेषता आने पर भी वे अन्य वस्तु नहीं हो जाते क्योंकि मेरा पिता, मेरा भाता, मेरा ऐसी होती है। कि जन्म और का होने से, पिता, पुत्र ऐसी प्रत्यभिज्ञा होना युक्त है अन्यत्र नहीं तो युक्त नहीं है क्योंकि दूध आदि भी दधि आदि आकार विशेष में प्रत्यक्ष है अदृश्यमान बटबीज आदि भी अन्य समान जातीय अवयवों से वृद्धि को पाकर अंकुर आदि भाव से दृष्टिगोचर होने पर उनकी जन्म होती है। उन्हीं अवयवों के होने होने से प्राप्त पर मरण सत्य प्राप्ति हो उनमें ऐसे जन्म और मरण का व्यवधान होने से यदि असत को सतकी प्राप्ति और असत को असत की प्राप्ति हो तो ऐसा होने पर गर्भवासी उत्थान होकर शयन करने वालों में भी भेद प्रसंग होगा एवं बाल्य यौवन और वार्धक्य में भी भेद का प्रसंग आ जाएगा पिता आदि व्यवहार का लोक प्रसंग होगा इससे क्षण का भी प्रत्याख्यान समझना चाहिए परंतु जिसके मत में उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत है उसके मत में आकाश को मारने के लिए खंज खड़ग आदि अनेक आयुधों के प्रयोग के समान कारक व्यापार निर्विषय होना चाहिए क्योंकि अभाव विषय नहीं हो सकता यदि कहों की समवायी कारण विषय का कारक व्यापार होगा तो यह युक्त नहीं है क्योंकि अन्य विषय का कारक व्यापार से अन्य के निष्पत्ति होने पर अति हो जाएगा यदि कहो कि कारण का ही आत्मा है, तो यह नहीं है क्योंकि सत्कार्य प्रसक्त हो जाएगा इसलिए दूध आदि पदार्थ दधि आदि के स्वरूप दधि आदि के रूप से अवस्थित हुए कार्य संज्ञा को प्राप्त होते हैं कारण से कार्य भिन्न है ऐसा सौ में भी निश्चित निश्चय नहीं किया जा सकता उसी प्रकार मूल कारण ही अंतिम कार्य पर्यत कार्य के रूप से नट के समान सब व्यवहारों का आश्रय प्राप्त होता है इस प्रकार उत्पत्ति के पूर्व कार्य की सत्ता और कारण से अनन्यता युक्ति से अवगत होती है और शब्दांतरात अर्थात अन्य श्रुति से भी यही अवगत होता है पूर्व सूत्र में असत का कथन करने वाला असदेवे दमग्र आसित शब्द श्रुति उदारित है इससे अन्य सतका कथन करने वाले श्रुति व सदैव सौम्य था इत्यादि दूसरे कुछ एक कहते हैं कि उत्पत्ति के पूर्व यह असद्रूप ही था इस प्रकार असत पक्ष का उपक्षेप उत्थान कर कथम असत असत से सत कैसे उत्पन्न होगा ऐसा आक्षेप कर सदेव सोमे यदम अग्र आसितोम्य उत्पत्ति के पूर्व यह सदरूप ही था इस प्रकार इसण का है इससे सत्व और अन्यत्व स्पष्ट सिद्ध होते हैं यदि उत्पत्ति के पूर्व कार्य असत हो और पश्चात उत्पन्न होकर कारण में समवित हो तो कारण से अन्य होगा ऐसा होने पर भवति, श्रुत हो हो जाता है, है। यह प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा बाधित जाएगी। और अन्यत, अन्यत्व की अवगति इस का समर्थन होता है। सूत्र उन्नीसवा पटवत च सूत्रार्थ। जैसे समिष्टित और प्रसारित एक ही वस्त्र में तत्त समय में विलक्षणता प्रतीत होने पर भी वस्त्र में कोई भेद नहीं है आता वैसे मृद और घट में भी भेद नहीं है जैसे लपेटे, लपेटा हुआ वस्त्र स्पष्ट रूप से गृहित नहीं होता कि क्या यह पट है अथवा कोई अन्य पदार्थ वह फैला देने से जो संवेष्टित द्रव्य पदार्थ था वह वस्त्र ही है इस प्रकार फैला देने से स्पष्ट ग्रहित होता है और जिस प्रकार संवेष्टन के समय यह पट है ऐसा गृह्यमाण होने पर भी विशिष्ट लंबाई और चौड़ाई ग्रहित नहीं होती परंतु प्रसारण समय में वही विस्तार और आयाम ग्रहित होते हैं किंतु संवेष्टित रूप से भिन्न यह दूसरा पट है ऐसा ग्रहित नहीं होता उसी प्रकार तंतु कारण रूप से स्थित पट आदि कार्य अस्पष्ट होता हुआ दूरी वेम कुंद जुहाला आदि कारक व्यापार आदि से व्यक्त होकर स्पष्ट ग्रहित होता है इसलिए संवेष्टित और प्रसारित पटन्यास पटन्याय से ही कार्य, कार्य से अभिन्न है ऐसा अर्थ है सूत्र यथाच यथाच सूत्रार्थ जैसे प्राणायाम आदि से निरुद्ध प्राण अपान आदि द्वारा कार्य भिन्न होने पर भी उनमें भेद भेद नहीं है वैसे कार्य में भेद होने पर भी कारण के अन्यत्व में कोई विरोध नहीं है और जैसे लोक में प्राण अपान आदि प्राण भेदों के प्राणायाम द्वारा निरुद्ध होने पर और कारण रूप से विद्यमान होने पर जीवन मात्र कार्य संपादित होता है अन्य कार्य भी संपादित होते हैं भेद विशिष्ट प्राण से प्राणभेद भिन्न नहीं है क्योंकि समीरण स्वभाव वायु का स्वभाव सब में समान है इस प्रकार कार्य कारण से अनन्य है इससे संपूर्ण जगत ब्रह्म का कार्य होने से और उससे अनन्न्य होने से ये नुतम जिसके श्रवण से अश्रुत श्रुत हो जाता है मनन न किया हुआ मनन न किया हुआ हो जाता है और अविज्ञात विज्ञात हो जाता है यह श्रुति प्रतिपादित प्रतिज्ञा सिद्ध होती है भाग समाप्त